महाभारत द्रोण पर्व अधिक सततमो शमोध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध कर्ण के सारथी सहित रथ का विनाश तथा दित्र, पुत्र दुर्जय का वध धृतराष्टवाच अत्यद्भुतमहम भीमसेनस्य भीमसेन सेक्रम यणम समरे लघु विक्रम बोले संजय मैं भीमसेन के पराक्रम को अत्यंत अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने सम्रांगण में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले कर्ण के साथ भी युद्ध किया ते दसान धरा युधे वारे कर्ण सुरुशान सड़व युद्धे भ्रजमान इव युग पार्थमाचक्ष संजय संजय जो कर्णरथ रण क्षेत्र में युद्ध के लिए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सुसज्जित हुए देवताओं तथा यक्षों असुरों और मनुष्यों का भी निवारण कर सकता है वह युद्ध में विजय लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए थे पांडुनंदन कृद्ती कुमार भीमसेन को कैसे नहीं लांग सका इसका कारण मुझे बताओ कथम च युद्धम समूतम तय प्राण समाज उन दोनों में प्राणों की बाजी लगाकर किस प्रकार युद्ध हुआ मैं समझता हूँ कि यही उभय पक्ष की जय अथवा विजय निर्भर है करणम प्राप्ति मम पुत्र जे तुम सहते पार्था सगोविन्दा स सूत सुत रण में कर्ण को पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन श्रीकृष्ण तथा सातिके आदि यादवों सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है श्रुआ तो निर्जतम कर्णम असकृ भीम कर्माम भीम से न सम आवी सम्रांगण में भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा कर्ण के बारंबार पराजित होने की बात सुनकर मेरे मन पर मोस अचा जाता है विनष्टान कौरवान मन मम पुत्र से नहीं नही करण महेश पार्थान जय सत संजय मेरे पुत्र की दुर्नीतियों के कारण मैं समस्त कौरवों को नष्ट हुआ ही मानता हूँ संजय कर्ण कभी महाधनुर्धर कुंती कुमारों को नहीं जीत सकेगा कृतवान जान कृतवानी कर्ण पांडु सुत सर्वत्र पांडवा कर्ण अजय रणाधिरे कर्ण के पांडु पुत्रों के साथ जो जो युद्ध किए हैं उन सब में पांडवों ने ही रण क्षेत्र में कर्ण को जीता है अजेया पांडवास्तातरपी सवासवै बुद्धते मंद पुत्रो दुर्योधनो मबा आत्र इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पांडवों पर विजय पाना असंभव है, है। परंतु मेरा पुत्र दुर्योधन इस बात को नहीं समझता मधु प्रे सूर्य प्रपातम नाव बे मेरा पुत्र कुबेर के समान कुंती कुमार युधिष्टिर के धन का अपहरण करके ऊंचे स्थान से मधु लेने की इच्छा वाले मूर्ख मनुष्य के समान पतन के भय को नहीं समझ रहा है मनवाण्डवाण मन थे वह छल की विद्या को जानता है अतः छल से ही उन महामनस्पि पांडवों के राज्य का अपहरण करके उसे जीता हुआ मानकर पांडवों का अपमान करता है पुत्र स्नेहा भयाचाप्यकृता धर्म स्थित महात्मा कृता पांडुनंदना मुझ अकृतात्मा ने भी पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर सदा धर्म पर स्थित रहने वाले महात्मा पांडवों को ठगा है समकाम सतो दर्जो दीर्घ प्रेक्षी युधिष्ठिर अशक्त मो मम पुत्र ही निराकृत दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाइयों से ही संधि की अभिलाषा रखते थे परंतु उन्हें असमर्थ मानकर मेरे पुत्रों ने उनकी बात ठुकरा दी दुखान महाबाहुर प्रकार महाबाहत अनेक बार दिए गए उन दुखों और संपूर्ण अपकारों को मन में रखकर कर महाबाहू भीमसेन ने सूतपुत्र कर्ण के साथ युद्ध किया है तस्मान में संजय ब्रूहि कर्ण भीमो यथारे अयोध्ये ताम युधे श्रेष्ठ हो परस्पर अतः संजय एक दूसरे के वध की इच्छा वाले युद्ध स्थल के श्रेष्ठ वीर कर्ण और भीमसे सम्रांगण में जिस प्रकार युद्ध किया वह सब मुझे बताओ संजय उवाच शृणुराजन यथावृत्तम संग्रामम कर्ण भीम परस्पर वध प्रे वन संजय ने कहा राजन कर्ण और भीम सेन के युद्ध का यथावत वृत्तांत सुनिए वे दोनों जंगली हाथियों के समान एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक थे राजन वे भीमम पराक्रान्तम पराक्रम दिव्या राजन क्रोध में भरे हुए सूर्य पुत्र कर्ण ने कुपित हुए शत्रु दमन पराक्रमी भीम से इनको अपने बल पराक्रम का परिचय देते हुए तीस बाणों से बिंद डाला महावे गई प्रसन्नाग्रही सात कुंभ अहन भरत श्रेष्ठ भीम करत न कर्ण ने चमकते हुए अग्र भाग वाले सुवर्ण जटित महान वेगशाली बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया चक्र रथ निचे भल्ले पात इस प्रकार बाण चलाते हुए कर्ण के धनुष को भीमसेन ने तीन तीखे बाणों द्वारा काट डाला और एक फल मार कर सारथी को रथ की बैठक से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया सकांक्ष्म तब भीम सेन के वध की अभिलाषा रखकर कर्ण ने वेग पूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जिसका डंडा सुवर्ण और वह दुरमणि से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था च कालशक्तिं महाशक्ति काल शक्ति महाबल से वह महाशक्ति दूसरी कालशक्ति के समान प्रतीत होती थी महाबली राधा पुत्र कर्ण जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को लेकर ऊपर उठाया और उसे धनुष पर रख कर भीमसे महानादम बलवान सूत नंदन तम चनादम तथा श्रुआ पुत्रा से हर्षिता भवन इंद्र के भद्र की भांति उस शक्ति को छोड़कर बलवान सूत नंदन कर्ण ने बड़े जोर से गर्जना की उस समय उस सिंहनाथ को सुनकर आपके पुत्र बड़े प्रसन्न हुए ताम कर्ण कर्ण के हाथों से छूटकर आकाश में सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति को सात बाणों से आकाश में ही काट डाला शक्तिम ततो निर्मुक्तो छिवा शक्ति तथो भीमो निर्मुक्त रगसन्निभाव मार प्राणन सूतपुत्रशाणोत्कृतसरभ सरान सह स्वर्णपुंखा शिलाधा यमदंडोपे मान्य नरेश के से छूटी हुई सर्पणी के समान उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े करके फिर भीमसेन को घूम स्वर्ण ने कुपित हो युद्धस्थल में सूदपुत्र कर्ण के प्राणों की खोज करते हुए से शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए यमदंड के समान भयंकर मयूर पंख एवं स्वर्ण पंख से विभूषित बाणों को उसके ऊपर चलाना आरंभ किया कर्णोप्युरासदाप्र साय का तपकर्ण भी सुवर्ण पीठ वाले दूसरे दुर्धर्ष एवं विशाल धनुष को हाथ में लेकर खींचा और बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी तान नौ नवराजन राजन वसुसेन अर्थात कर्ण के छोड़े हुए नौ विशाल बाणों को पांडपुत्र भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले नौ बाणों द्वारा काट गिराया छिवा भिमो महाराज नाद सिंह इवा तो नृदी वह नृद्त तो बलिशुला वचान्योन्यम आमीषाथेब्य गर्जता महाराज भीमसेन ने कर्ण के भाणों की को काट कर सिंह के समान गर्जना की वे दोनों बलवान बीन कभी गाय के लिए लड़ने वाले दो साड़ों के समान समानते और कभी मांस के लिए परस्पर जूझने वाले दो सिंह के समान धारते थे अन्योन्नम प्रजी है छिड़ो अन्योन्नम अभिवेक्ष वे गौशालाओं में लड़ने वाले दो बड़े बड़े साणों के समान एक दूसरे पर चोट करने की इच्छा रखते हुए अवसर ढूंढते और परस्पर आंखें तरेर कर देखते थे महागजा विभागाग्रही परस्परम शरय पूर्ण आयतो सृष्ट ही अन्योन्म अभिजग जैसे दो विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों द्वारा एक दूसरे से भिड़ गए हो उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाड़ों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुँचाते थे निर्दनत महाराज शस्त्रिष्टा परस्परम अभिवेक्षत कौवाचनौ प्रहसतौ तथा भर्सौ मुहुर्मुहु शंख शब्दारुधा ते परस्परम महाराज वे परस्पर शस्त्रों की वर्षा करके एक दूसरे को दग्ध करते क्रोध से आखें फाड़ फाड़ कर देखते कभी हंसते और कभी बारंबार एक दूसरे को डांटते एवं शंखनाद करते हुए परस्पर जूझ रहे थे तस्म पुनश्चापुष्टौ चिद मारित शख वरनाशता सारथि चाहप्यश रथनीत आर्य भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को मुठ्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला संख के समान श्वेत रंग वाले उसके घोड़ों को भी बाणों द्वारा जम पहुंचा दिया और उसके सारथी को भी मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया तथो वह कर्तन कर्ण चिंता प्राप्त रथयाम साक्षा असम हिता घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों द्वारा आच्छादित हुआ सूर्यपुत्र कर्ण दुस्सर चिंता में निमग्न हो गया मोहित सर्जा कर्तव्यपागत दृष्ट कर्ण दुर्योधट वेपमान इव क्रोधा व्याधिदेशाथ दुर्जय गुर्जय राधेयम पांडव जही तू बक्षिप्रम कर्ण से बलमाद माण समोह से मोहित होने के कारण उसे यह नहीं सोचता था कि अब क्या करना चाहिए कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देख राजा दुर्योधन क्रोध से काँपने सा लगा और दुर् दुर्जय को आदेश देते हुए बोला दुर्जय जाओ राधानंदन कर्ण को सामने ही पांडुपुत्र भीमसेन काल का ग्रास बनाना चाहता है तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए उस बिना दाढ़ी मूंछ के मुंडे भीमसेन को शीघ्र मार डालो तव ए मुक्तुक्वा किरण सर ऐसा आदेश मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन से बहुत अच्छा कहकर आपके दूसरे पुत्र दुर्जय ने युद्ध में आसक्त हुए भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए आक्रमण किया सभी के तुम, उसने नौ बाणों से भीमसेन को आठ बाणों से उनके घोड़ों को और छह बाणों से सारथी को घायल कर दिया फिर तीन बाणों द्वारा उनकी ध्वजा पर आघात करके उन्हें भी पुनः सात बाणों से बिंद डाला भीमसेनोपि संक्रुद्ध साण साधन तब भीमसे भी अत्यंत कुपित होकर अपने शीघ्र गांी बाणों द्वारा दुर्जय दुष्पराजय के मर्मस्थल को विदृढ़ करके उसे सारथी और घोड़ों सहित यम लोग भेज दिया स्वलंकृत चित्षुण्डम चेष्टम जथोरघम रुदंडार्तस्तव कर्णश्चक्र प्रदक्षिण आभूषण भूषित दुर्जय अपने क्षत्रिक्षत छत अंगों से पृथ्वी पर गिर कर चोट खाए हुए सर्प के समान छटपटाने लगा उस समय कर्ण सौकार्त होकर रोते रोते आपके पुत्र की परिक्रमा की सतूतम विरथम कृत्मत्यंत समाज इस प्रकार अपने अत्यंत वैरी कर्ण को रथीन करके मुस्कुराते हुए भीम से नील से बाण समूह शतग्ओं और शंकुओं से आच्छादित कर दिया तथा विद्यमान साय कई नाजहो समीम क्रुद्धरूपम परम तप भीमसेन के बाणों से क्षत चत विक्षत होने पर भी शत्रुओं को संताप देने वाला अतिरति कर्ण समरभूम में कुपित भीमसेन को छोड़कर भागा नहीं श्री महाभारती द्रोण परवड़ी जयद परवड़ी कर्णभीम युद्धे त्रिशदतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में कर्ण और भीम भीमसेन का युद्ध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ